35वां अध्याय भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे ओम ओपेटो यंतो पणयौ सुмна देवापियावः असिया लोकः सूतावतः जो वीराह वीरक्तो विरक्तम यम दाधात्त्वावसा नाम समय अर्थात चोर इस स्थान से दूर चले जाएं जो अच्छे मन वाले नहीं हैं वे इस स्थान से दूर चले जाएं देवताओं के पीड़क इस स्थान से दूर चले जाएं यह लोक हमें देव पुत्रों का है यमदेव दिन और रात में अभिव्यक्त इस उत्तम स्थान को हमारे लिए प्रदान करने की कृपा करें सविता देव आपको शरीर के लिए पृथ्वी लोक की इच्छा करने की कृपा करें सविता देव पृथ्वी लोक को पशुओं को जोड़ने की कृपा करें इस स्थान को पवित्र बनाने की कृपा करें सविता देव इस स्थान को पवित्र बनाने की कृपा करें सूर्य देव इस स्थान को वर्चस्वी बनाने की कृपा करें बंधे हुए गाय बैलों को दिया जाए पीपल और प्लास वृक्षों पर वास करने वाली के निवेश वैघी यजमानों को गायों की कांथे से युक्त करने की कृपा करें आप यजमान को पावर से युक्त करने की कृपा करें सविता देव आप यजमान के शरीर को पृथ्वी माता की गोद में बैठाने की कृपा करें पृथ्वी माता का हम आवाहन करते हैं पृथ्वी माता उन सब के लिए सुखदाई तथा कल्याणकारी हो प्रजापति देव को हम जल के पास स्थापित करते हैं प्रजापति इस जल को धारण करने की कृपा करें प्रजापति देव हमें पवित्र बनाने की कृपा करें मृत्यु का अपथ दूसरा है मृत्यु का अपथ देवताओं के पथ से भिन्न है हम दूसरे पथ से लौट जाने की कृपा करें आप चक्षुमान हैं आप श्रवण क्षमता युक्त हैं आपसे अनुरोध है कि आप हमारे प्रजा का नाश मत कीजिए आप हमारे वीरों का नाश मत कीजिए कुवै हमारे लिए सुखदाई हो सूर्य हमारे लिए सुखदाई हो इष्टिका हमारे लिए कल्याणकारी हो अश्वनी हमारे लिए कल्याणदाई हो ये सभी पृथ्वी पर किसी को भी सोच एवं संताप न दें दिशाएं आपके लिए फलेभूत हो जल आपके लिए कल्याणकारी हो समुद्र आपके लिए कल्याणकारी हो अंतरिक्ष आपके लिए कल्याणकारी हो दिशाएं आपके लिए फलेभूत हों पत्थर वाली नदी बह रही है वह मित्र उस नदी को लांगने की कोशिश कीजिए आप उठकर उसके पास पहुंचे इसमें जो अकल्याणकारी तत्व है उन्हें हमसे दूर कीजिए हम सुख और कल्याणदाई पदार्थ इस नदी से प्राप्त कर लें हटााइए पाप को दूर हटााइए आप हमारे पापोंں को दूर हटाइए आप यसदाय कर्मों को आप हम से दूर हटााइए जो आप यसदाई कर्म हैं उनको हम से दूर हटााइए आप दुस्वपनों को हम से दूर हटाने की कृपा करें। जल हमारे अच्छे मित्रह होों और सधियां हमारे अच्छी मित्र हो जाएیں जो हम से द्वेश करते हैं जिन से हम दवेश करते हैं उनह दुष्ट अमित्रों के लिए पीड़ादाई होई। हम अपने कल्याण के हेतु सुरभि पुत्र का बार-बार आवाहन करते हैं वह इंद्रदेव के समान उदार उद्धार करने वाला हो वह अग्निदेव के समान उद्धार करने वाला हो हम अहंकार से ऊपर प्रकाशमय स्वर्ग लोक को देखते हैं देवता भी ज्योतिमान सूर्य को देखते हुए परमात्मा को पाते हैं हम यहां मर्यादा रोपी परे दे जीवाओं के लिए धारण करते हैं हम इस मर्यादा रूपी प्रति का अनुकरण करते हैं हम 100 वर्ष तक उद्देश्य पूर्वक सार्थक जीवन जिए जी। देवगण यदि इस बीच में मौत आए तो मृत्यु के पथ से पर्वत जैसी बाधाएं खड़ी कर दें अथवा वह मृत्यु हम तक न पहुंच पाए भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम् अग्ने आयोगम से पवसह आसूर्जमिसं नह आरे वधस्व दुच्छुणाम अर्थात हे अग्निदेव आप वायु की वडोत्री करने वाले हैं आप पवित प्रकार संपन्न करने वाले हैं आप हमें ऊर्जादाई इष्ट पदार्थ प्रदान करने की कृपा कीजिए आप दुष्टों को बाधित कीजिए हे अग्ने आप हवि से वडोत्री पाने वाले हैं आप घी का मूल स्थान हैं आप घी रूपी प्रतीक वाले हैं आप सुंदर गायों का मधुर घी पीकर उसी प्रकार हम यजमान रूपी पुत्रों की रक्षा कीजिए जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है आपके लिए हम हवन करते हैं आपके लिए स्वाहा जो अग्नि को इन परिपूर्ण आवत्तियों से हर्षित करते हैं येन आवत्यो से देवताओं को पहुंचाते हैं अथवा देवताओं तक पहुंचाते हैं देवताओं के लिए ऐसे यज्ञ करने वाले यजमान को कोई नहीं हरा सकता भगवती श्रुति कहती है हरे ओम ओम कव्यादमग्निम प्रहिणोमे धोरम यमराज्यम गच्छतुरि प्रवाह ई है वायमितरौ जात वेदा देवेभ्य हव्यम बहत प्रजाजन अर्थात हम क्रव्यात अग्नि को दूर करते हैं हम उससे दूर यमराज अथवा यमराज में जाने का निवेदन करते हैं सर्वज्ञ अग्नि हमारे घरों में रहने वाले यज्ञ में बड़ो त्रिपाय अग्नि हमारे हव्य को वहन करने की कृपा करें और उस हव्य को देवताओं तक पहुंचाने की कृपा करें हे अग्नि आप सर्वज्ञ हैं आप जहां पितर निवास करते हैं आप उस स्थान को जानते हैं भगवती श्रुति कहती है हरे ओम अम् बहवपम जात वेदह पितृभ्यो यप्रैनं त्वैथ निहेतान पराके मेधसः कुल्य उपतन्त्रवन्त सथिया ए एसामाशिषः सन्नमन्ताग्न् स्वाहा अर्थात आप सर्वज्ञ हैं आप जहां पितर निवास करते हैं आप उस स्थान को जानते हैं इसलिए हे है अग्निदेव आप हमसे दूर पितर लोकवासी पितरों के लिए हवि वहन करने की कृपा करें पितरों के पास जल की धाराएं स्त्रवित होने की कृपा करें पितरों के आशीर्वाद हमारे प्रति सदे हों हम पितरों को नमन करते हैं अग्नि के लिए स्वाहा पुनः भगवती स्ృతి कहती है हरे हे अम्बाम्सना पृथ्वीनो भवान द्रक्षरा नैवेसने जच्छाय नहर्म सर्मस प्रथा आप सो सुचा तद् धम्म हे पृथ्वी आप हमारे वास योग्य होने की कृपा कीजिए हे पृथ्वी देवी आप हमारे लिए सुख प्रदान कीजिए हे पृथ्वी देवी आप हमें कष्ट मुक्त कीजिए आप हमारे पापों को हमसे दूर करने की कृपा कीजिए आप हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम, ओम अस्मा तत्म माधी जातोसी त्वदयम जायताम पुनः असौ स्वर्ग यलोकाय स्वाहा अर्थात हे Agne आप यजमान द्वारा उपजाए जाते हैं हे Agne फिर बार-बार यजमान द्वारा उपजाए जाते हैं हे hey अग्ने यह यजमान स्वर्ग के लिए यज्ञ संपादित करते हैं हे hey अग्ने यह यजमान लोक के लिए यज्ञ संपादित करते हैं आपके लिए स्वाहा आपके लिए स्वाहा